एक दो, एक दो तीन चार क्या हलता क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा खटा गुना और भाग अरे ठेहरो जरा समझतो ले C I E T N C E R T द्वारा प्रेस्तुत है ये कारे करम अंदाजा लगाओ भाग दो mai mai mai mai mai mai mere paas sugato ki kahani hai मेरी कहानी सुनो तो पता चल जाएगा भाई सुनाओ ça, सुनाओ।, सुनाओ।, सुना। सुनाओ मेरी कहानी का नाम है शुगोतो ने खिचड़ी पकाई <networks> शुगोतो ने खिचड़ी पकाई है हां शुगोतो था एक लड़का उसने रेडियो पर खिचड़ी बनाने का तरीका सुना खिचड़ी बनाने का तरीका सुना हां तो आगे की कहानी तुम सुनो <discussion> गोतो ने खिचड़ी बनाना तो सीख लिया पर वो खुद बनाने बैठा तब खाना उल्टा-पुल्टा हो गया <laughs> उल्टा-पुल्टा वो कैसे उसने जो कुछ किया वो ऐसा था सुगोतो ने कुकर में दो चम्मच पानी डाला सुगोतो जब पानी गरम हुआ तो आधा किलो नमक डाल दिया <laughs> आधा किलोग्राम नमक हां हां आधा किलोग्राम फिर शगोत ने आधा किलोग्राम मिर्च डाल दी और उसमें 100 ग्राम दाल 100 ग्राम चावल डाल दिए उसने दो चम्मच पानी और 1 लीटर तेल डाल दिया अरे भाई ये क्या बन गया अब तो अंदाजा लगाओ कि क्या होना चाहिए अच्छा ये अंदाजा लगाना है <laughs> मैं सोचता हूं कि आधा किलो दाल और आधा किलो चावल डालना होगा हां हां हां हां हां आधा किलो नमक नहीं दो चम्मच नमक डाला होगा और दो चम्मच मिर्च बिल्कुल ठीक और मैं सोचता हूं दो चम्मच तेल डाला होगा और 1 लीटर पानी <laughs> वाह क्या कहानी थी बन गई शिवगोतो की खिचड़ी वाह क्या अंदाजा लगाया बिल्कुल ठीक ली करना है इससे भी बड़ी मैं तो मैं नहीं पक्का खाती हूं अंदाजा लगाओ भाग 2 अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार ईशान वंश आयनिश तन्मय तनीषा मृत्युंजय अभिनव हंसिका रेणुका लवनीश और रितिका ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग